देवी भागवत नवम सावित्री देवी की पूजा विधान से तुम इस क्रम से दस लाख गायत्री का जप करो इससे तुम्हारे तीन जन्मों के पाप हो जाएंगे तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का इस दर्शन कर सकोगे राजन तुम प्रतिदिन मध्यान्हय एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर निरंतर करना क्योंकि संध्या न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मो के लिए सदा कर्मों से माना जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है ऐसे ब्राह्मण की चरण रथ से पृथ्वी पवित्र हो जाती है जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हों वह तेजस्वी द्विज जीवन मुक्त ही है उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग छूटते हैं जैसे गरुण को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है तिकाल संध्या न करने वाले द्विज के दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। मुने इस प्रकार कहकर परासन ने राजा को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान ध्यान आदि प्रयोग सावित्रदला दिए उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए फिर राजा ने सावित्री की उपासना की उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया नारद ने पूछा भगवान मुनिवर पराशन ने सावित्री के किस ध्यान किस पूजा विधान किस स्त्रोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था तथा राजा ने किस विधि से श्रुति चन्नी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई मैं ये सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमयी है कृपया मुझे सुनाइये भगवान नारायण कहते हैं नारद ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए यह चौदह वर्ष का व्रत है इसमें चौदह फल और चौदह नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं पुष्प एवं धूप तथा यज्ञोपित आदि से विधिक पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दे द्रिज को चाहिए कि गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव और पार्वती की पूजा कर आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करें। देवी सावित्री का ध्यान सुनो माध्यन्दिनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है स्तोत्र पूजा विधान तथा समस्त काम प्रद मंत्र की भी बतलाया है ध्यान यह है भगवती सावित्री का वर्ण हुए स्वर्ण के समान है यह सदा ब्रह्म तेज देदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है के सहस्त्र सूर्य इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है रत्न में भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। दो विशुद्ध चिन्हय वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साकार रूप से प्रकट हुई है जगत प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा मुक्तिदा शांता सर्वसंपत् स्वरूपा तथा सर्वस प्रदात्री कहते हैं ये वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं वेद शास्त्र इनके स्वरूप है मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ इस प्रकार ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करे फिर श्रद्धा के साथ कलक्ष के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करें करेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए सोलह प्रकार के उपचारों से भगवती की पूजा करें विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें आसन पाद्य अर्घ स्नान अनुलेपन धूप दीप नैवेद्य तांबूल शीतल जल वस्त्र आभूषण माला चंदन आचमन और मनोहर सैया ये देने योग्य सोरश उपचार हैं